धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति आध्यात्मिक विषय से ओत प्रोत हमारे वैदिक वांग्मय के ग्रंथों में उपनिषद को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और इसमें हम काफी समय से कठोपनिषद के अंदर छिपे हुए रहस्यों को जो कि कठ ऋषि ने उपनिबद्ध किए हैं उन रहस्यों को यमाचार्य और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है उसके माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं इसमें पाँचवीं वल्ली के दूसरे श्लोक तक पीछे हमने देख लिया था आगे इस शरीर में विद्यमान दो चेतन तत्व बैठे हुए हैं एक आत्मा दूसरा परमात्मा आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग हैं लेकिन दूसरा चेतन तत्व वो सभी शरीरों में और शरीर से भिन्न अन्य जड़ पदार्थों में भी वो एक ही है यहां तीसरा श्लोक यमाचार्य जो भिन्न भिन्न भिन शरीरों में भिन्न भिन्न भिन चेतन बैठा हुआ है उसके विषय में चर्चा करते हुए आगे बता रहे हैं कि ऊर्ध्व प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्यवामन वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते ऊर्धम प्राणम उन्नयति जो हमारे अंदर प्राणों को ऊपर उठाता है ऊपर ले जाता है हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और क्रिया जहाँ भी होती है वो प्राण शब्द से कही जाती है बिना प्राण के बिना वायु के क्रिया नहीं होती और ये प्राण हमारे शरीर में जो कि गिनती में दस हैं जिनमें कि पांच मुख्य प्राण हैं प्राण अपान व्यान समान उदान इनके नाम दिए गए अलग अलग और नाम दिए गए हैं इनके कार्य के आधार पर प्राण का स्थान हमारे हृदय में है हम जो श्वास लेते हैं और निकालते हैं इन दोनों को मिला करके प्राण शब्द से बोल देते हैं प्राण क्रिया और अपान हमारे शरीर में जो बाहर निकालने का कार्य है या जो भी हमारे शरीर में गंदगी है ये उसको नाम दिया गया अपान अप अन हटा देना निकाल देना ऐसे ही व्यान है जो सर्वत्र हमारे शरीर में व्यापक है ये पूरे शरीर में है इसका स्थान पूरे शरीर में माना गया है और उदान का स्थान ऊपर को जैसे हम डकार लेते हैं जम्भाई आती है छीके आती हैं खांसी उठती है इस प्रकार के जो उद्वेग हमारे शरीर में होते हैं ये उदान प्राण का कार्य है एक है समान प्राण समान प्राण हमारे शरीर में जो रसों का जो हमारे में पाचन होता है भोजन का उससे जो रस बनता है अन्य धातुएं बनती हैं उनको यथास्थान पहुंचाना सारे शरीर में हम देखते हैं कि नस नाड़म रक्त का संचरण हो रहा है प्रत्येक स्थान पर रस पहुँचाए जा रहे हैं ये सारा कार्य समान प्राण का है फिर और भी सूक्ष्म अन्य क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने पांच और नाम दिए नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय लेकिन ये सारे प्राण इसमें जो मुख्य प्राण है वो प्राण जिसको हम प्राण शब्द से ही बोलते हैं यद्यपि प्राण दस हैं लेकिन इन दसों को भी अगर एक शब्द से बोलना हो तो प्राण शब्द बोल देते हैं और हम कहते हैं कि हमें प्राण बहुत प्यारे हैं किसी के प्राण निकल जाते हैं तो हम उसको मृत घोषित कर देते हैं तो इस तरह से जो प्राण हमारे शरीर में ऊर्ध्व उन्नयति जो ऊपर को लाया जा रहा है और अपानम प्रत्यगस्ति और अपान जो प्रत्यगस्ति नीचे को जा रहा है उस प्राण की क्रिया को कौन कर रहा है तो यमाचार्य नचकेता को बता रहे हैं कि मध्य वामनम आसीनम हमारे मध्य में शरीर के मध्य में शरीर में एक वामन बैठा हुआ है वामन शब्द सुना होगा आपने प्राय करके इसका अर्थ ले लेते हैं कि जो छोटे कद का होता है बौना लेकिन महर्षि यास्क ने वामन शब्द को एक महत्वपूर्ण अर्थ में लिया है जो पूजनीय है जो महत्वपूर्ण है तो यहां जीवात्मा की बात की जा रही है उसको वामन शब्द से संबोधन किया गया है कि शरीर में जो वामन बैठा हुआ है मध्य वामनम आसीनम विश्वे देवा उपास ये सारे देव देव दो प्रकार के होते हैं जड़ देव भी और चेतन देव भी और ये सारी इंद्रिया सारे करण जो परमात्मा ने हमें दिए हैं जिनकी संख्या तेरह है तेरह करण प्रत्येक मनुष्य को मिले हुए हैं इन तेरह करणों को भी देव शब्द से बोलते हैं तो ये सारे देव उस वामन के लिए ही हैं, उस वामन की उपासना कर रहे हैं उस जीवात्मा के लिए परमात्मा ने दिए हैं और इसीलिए इनको इंद्रिय शब्द से ही बोलते हैं इन तेरह करणों को इंद्रिय शब्द से ही बोलते हैं अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय और इंद्रिय शब्द भी यही बता रहा है क्योंकि इंद्र कहते हैं जीवात्मा के लिए और जीवात्मा के जो साधन हैं जीवात्मा को सहायता करने के लिए जो परमात्मा ने साधन बना के दिए हैं उन्हें इंद्रिय शब्द से बोलते हैं तो विश्व देवा उपास्य ये सारे जड़ तत्व सारे देव ये उस वामन की ही उपासना में लगे हुए हैं क्योंकि सबसे मुख्य शरीर में वही चेतन तत्व हैं और उस चेतन तत्व की यात्रा को पूरा करने के लिए उसको कल्याण प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने यह शरीर बना करके दिया महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में कहा है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गा दृश्यम अर्थात ये सारा दृश्य जगत और इस दृश्य जगत को उन्होंने दो भागों में बांट दिया एक भूतात्मक एक इंद्रियात्मक अर्थात एक भोगने योग्य और दूसरा भोगने के लिए जो साधन दिए हैं क्योंकि जीवात्मा ऐसे भोगों को नहीं भोग सकता जो साधन दिए हैं उसको इंद्रियात्मक शब्द से कहा लेकिन ये भूतात्मक और इंद्रियात्मक ये दोनों किसके लिए हैं कहा भोगपव वर्गार्थम ये भोग और अपवर्ग के लिए हैं अपवर्ग कहते हैं मुक्ति के लिए कल्याण के लिए आनंद के लिए अर्थात तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए और अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति के लिए तो मध्य वामनम आसीनम विश्व देवा उपास ये सबसे मुख्य तत्व वामन इसमें बैठा हुआ है और ये सारे करण परमात्मा ने इसी के लिए दिए हैं आगे बताते हैं क्योंकि नचकेता ने जो तीसरा वर मांगा था उसमें मुख्य प्रश्न उसका यही था कि मृत्यु के बाद इस जीवात्मा का होता क्या है ये कहा चला जाता है होता भी है या नहीं होता है तो उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ये आगे बता रहे हैं कि अस्य विसंस मानस्य शरीरस्थस्य विमुच्य मानस्य शरीरस्थ्य अत्र परिहिष्यते कि अस्य विस्रंस मानस्य जब ये जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है जब ये विस्रंस मान होता है शरीर से बाहर निकल रहा होता है तो अस्य विस्रंस मानस्य देही नहा। इसको देही कहते हैं देही का अर्थ देह वाला जो देह में रहता है जो शरीर में रहता है चाहे मनुष्य के शरीर में हो या किसी अन्योनी में हो ये सभी देही कहलाते हैं गीता के श्लोक में सुना होगा आपने वासांश जीर्णानी यथा विवानी गृहणाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्य संयाति नवानी दे वहां भी दे कहा गया इसके लिए तो देह में स्थित ये देही जीवात्मा शरीर से ये बाहर निकल रहा होता है तो देहा विमुच्य मानस्य किम अत्र परिशिष्यते फिर यहां क्या शेष रहता है तात्पर्य कुछ भी नहीं है फिर अर्थात जब तक ये चेतन तत्व बैठा हुआ है जो कि अत्यंत सूक्ष्म है और वो निकला अब निकलने के बाद इस शरीर का हमारे लिए कोई महत्व तो नहीं रह गया क्योंकि जब तक वो चेतन तत्व विद्यमान था तब तक शरीर का बहुत महत्व तो था क्योंकि साधन तब तक सहायता करता है साधक को प्राप्त कराने के लिए साधन की आवश्यकता होती है लेकिन अगर उसमें से जिस साध्य को प्राप्त करना है वो प्राप्त करने वाला साधक यदि न रहे साध्य को प्राप्त करने वाला साधक यदि न रहे तो साधन किस काम का तो अस्य विश्रंस मानस्य जब यहाँ से ये निकल रहा होता है तो किम अत्र परिशिष्यते फिर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है और तेरा प्रश्न था कि ये जीव फिर कहा जा रहा है कहाँ चला जाता है और क्या इसको मिलता है क्या इसकी अवस्था होती है क्या इसका परिणाम होता है तो शरीर से निकलने के बाद ये कहाँ जाता है इसका उत्तर आगे देते हैं कि हंत तईदम प्रवक्ष्यामि पहले बता रहे हैं नचिकेता के लिए कि हंत तईदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथाच मरणं प्राप्य आत्मा भवती गौतम लेकिन इससे ऊपर एक श्लोक और कहा यमाचारी ने पहले कि न प्राणेन न अपान मृत्यो जीवती कश्चन न प्राणेन न अपने न मृत्यो जीवती कश्चन इतरे न तो जीवंती यस्मिन तुम उपाश्रित हम ये कहते हैं कि हमारी सांस चल रही है इसलिए हम जिंदा हैं लेकिन यमाचारी कह रहे हैं न प्राणेन न अपाने न तो प्राण से और न ही अपान से प्राण और अपान ये प्रतीक हैं सभी प्राणों के कि प्राणों से हम जीवित नहीं हैं हमारे अंदर प्राण है इसलिए हम जीवित नहीं हैं एक कथा आती है अपनिषद में ही कि एक बार जो कर्ण दिए हैं परमात्मा ने इन करणों में और प्राण में आपस में एक विवाद उत्पन्न हो गया और विवाद इस बात पर था कि हम में से कौन महत्वपूर्ण है ये इंद्रियां अधिक महत्वपूर्ण है या कि प्राण अधिक महत्वपूर्ण है तो दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया अब निर्णय कैसे हो तो निर्णय के लिए एक उपाय चुना गया कि चलो एक एक करके यहां से निकल के देखते हैं और निकलने के बाद क्या स्थिति बनती है उसके आधार पर निर्णय होगा कि किसका कितना महत्व है तो पहले करणों से कहा गया कि एक एक करके यहां से निकल के देख लो प्राण ने कहा तो आंख ने निकल करके देखा आंख बाहर निकल गई अर्थात दृष्टि नहीं रही हमारी लेकिन जीवन चलता रहा आपको बहुत से नेत्र विहीन व्यक्ति मिल जाएंगे तो नेत्र को लगा वास्तव में मेरा तो कोई महत्व नहीं रहा यात्रा तो जीवन की फिर भी चल रही है ऐसे ही श्रोत्रों ने भी निकल के देख लिया अन्य इंद्रियों ने भी एक एक करके सब ने निकल करके देख लिया बारी बारी से लेकिन जीवन फिर भी चलता रहा अब प्राण ने कहा मैं जा रहा हूं अब देखें क्या होता है तो प्राण जब बाहर निकलने लगा तो सारी इंद्रियां भी उसके साथ खींच के बाहर जाने लगी उन्होंने कहा कि तुम्हारे निकलने के बाद हम यहां पर करेंगे क्या हमारा तो कोई कार्य रहेगा ही नहीं तो इस कथानक के माध्यम से हम देखते हैं कि प्राणों का बहुत महत्व है लेकिन यमाचार्य उससे भी आगे की बात बोल रहे हैं कि न प्राणे न अपाने न मृत्यु जीवती कश्चन प्राणी अपान से कोई मनुष्य नहीं जिंदा हो रहा है फिर किससे जिंदा है किससे जीवित है तो आगे उत्तर दिया कि इतरे न तो जीवंत एत ये इतर ये और है कोई वो कौन है चेतन तत्व जीवात्मा जो अंदर बैठा हुआ है और यस्मिन एत उपाश्रित ये प्राण तो उस पर आश्रित हैं अगर जीव निकल जाएगा तो प्राण कुछ भी नहीं कर सकते और हम देखते हैं कि जब चेतन निकल जाता है शरीर से तो श्वास आनी जानी बंद प्राण क्रिया तो बंद हो गई अंदर रक्त का संचरण बंद हो गया रक्त ठंडा पड़ गया सारे जितने भी फंक्शंस अंदर शरीर में हमारे जीवित रहते हुए हो रहे होते हैं भोजन का पाचन है रक्त का संचरण है सारी कोशिकाओं का घटना बढ़ना सब कार्य अवरुद्ध हो गए क्यों जिसके लिए ये सारे थे वो निकल चुके हैं वो निकल चुका है बाहर तो सबसे अधिक महत्व उस चेतन तत्व का ही है यस्मिन ये उपाश्रित अब आगे बता रहे हैं कि हंतम प्रवक्ष्यामी हे नचिकेता मैं आगे अब तुझे ये बताऊंगा आगे अब ये वर्णन आएगा कि गुहियम ब्रह्म सनातनम और जिस रहस्य को मैं बताऊंगा आगे चलकर के जीवात्मा के साथ साथ वो ब्रह्म के विषय में भी चर्चा होगी और ब्रह्म कैसा है गुहियम ब्रह्म सनातनम वो गुहिय है गुहिय कहते हैं छिपे हुए के लिए हम इन करणों के माध्यम से जो साधन परमात्मा ने हमें दिए इन साधनों के माध्यम से हम परमात्मा को नहीं जान सकते अभी जो मैं यज्ञ के अंत में जो मंत्र बोल रहा था उसमें एक मंत्र आया हुआ था अनेज मनसो जवियो नई देवा आपनवन पूर्वम अर्शत देवा एनम न आपनवन यहां देवा से तात्पर्य यही हमारे सारे करण सारी इंद्रिया उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय मन को भी ले लीजिए मन की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है अन्य इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दें मन की भी यह सामर्थ्य नहीं है कि उस परमात्मा को जान सके प्राप्त कर सके जीवात्मा को जना सके ये उसमें भी नहीं है सामर्थ्य क्योंकि वह गुह है छिपा हुआ है और सनातन है सनातन किसे कहते हैं सनातन तो बहुत सुना है शब्द आपने सनातन का क्या अर्थ होगा जो सदा रहने वाला होता है सना सना कहते हैं सदा के लिए और तन शब्द और जुड़ गया है उसमें रहने वाला सदा रहने वाला अर्थात परमात्मा सनातन है सदा रहने वाला है और ब्रह्म है बहुत बड़ा है जो बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं जो सबसे विशाल है तो गुहम ब्रह्म सनातनम उस गुहे ब्रह्म सनातन के सनातन ब्रह्म के विषय में हंतम प्रवक्श्या मैं तुझे आगे प्रकर्ष रूप से उसके विषय में बताऊंगा और यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम गौतम ये संबोधन क्योंकि नचिकेता गौतम का पुत्र था गौतम गोत्र का तो नचिकेता से कह रहे हैं हे गौतम यथाच मरणम प्राप्य अर्थात मरण को प्राप्त करके आत्मा भवति, आत्मा जैसा हो जाता है अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त होता है उस अवस्था को मैं तुझे बताऊंगा उस अवस्था को बताने के लिए कुछ चर्चा आगे प्रारंभ कर रहे हैं हम थोड़ा सा ले लेते हैं आगे फिर ले लेंगे तो पहले कहा कि योनिम अन्य प्रपद्यंते शरीरत्वाय स्थानम दे अन्युसंति यथा कर्म यथा श्रुतम बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इस श्लोक में कि योनिम अन्य प्रपद्यंते अलग अलग जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद यहां शरीर से तात्पर्य केवल मनुष्य शरीर से लिया जाएगा क्योंकि अन्य योनियों में निकल के क्या होता है वो तो एक अलग बात रह गई मनुष्य शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा क्या होता है उसका तो कहा योनिम अन्ये प्रपद्यंते ये अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं आपने सुना होगा ऐसी मान्यता भी है समाज में कुछ वर्ग में कि जो जिस योनि में है वो सदा उसी योनि में उसका जन्म होता रहता है अर्थात अगर जो मनुष्य योनि में है पुरुष है तो पुरुष स्त्री है तो स्त्री गाय है तो गाय कुत्ता है तो कुत्ता है मच्छर है तो मच्छर जो जिस योनि में है सदा वह जीवात्मा उसी योनी में रहता है क्या संभव है ऐसा आपको लगता है किसी को लेकिन ऐसी मान्यता भी है कुछ लोगों की अगर हम ये मान लें कि जो जीवात्मा जिस योनि में उसी में रहेगा सदा अर्थात कुत्ता मरेगा तो फिर कुत्ता बनेगा फिर मरेगा फिर कुत्ता बनेगा अगर ऐसा मान लें थोड़ी देर के लिए तो प्रश्न ये उठेगा कि वो कुत्ते की योनी उसको मिल कौन से कर्मों के आधार पर रही है क्योंकि सिद्धांत है ये बिना कर्मों के अनुसार बिना कर्माशय से कोई भी योनि प्राप्त नहीं होती ये जितनी भी योनियां हैं सब कर्मों के ही फल होते हैं लेकिन वो कौन से कर्म जिनके आधार पर वो बन रहा है उस योनि में जा रहा है बार बार वो कर्म तो मनुष्य योनि में ही किए जाएंगे अन्य योनि में तो कर्म करने की कोई अवस्था ही नहीं होती है तो इसलिए यहाँ प्रमाण के रूप में यमाचार्य बता रहे हैं कि यौनिम अन्य प्रबद्धंत शरीरत्वाय देहीन ये देही जो जीवात्मा है यह भिन्न भिन्न शरीरों के लिए अन्न योनियों में जाता है अब अन्य योनियों के उन्होंने दो भाग किए उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि एक भाग ऐसा है जो गतिशील प्राणी है जिनमें गति होती है जो एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर जा सकते हैं लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो जहा जन्म हुआ मृत्यु पर्यंत वो वहीं रहेगा एक ही स्थान पर उन्हें बोलते हैं स्थाणु अर्थात ये वनस्पति योनि जितने वृक्ष हैं सारे ये इनमें गति नहीं होती ये जहां है वहीं रहेंगे तो योनिम अन्य प्रपद्यंते शरीरत्वाय देना स्थाणुम अन्य अनुसंती अन्य जो कुछ जीव है वो स्थाणु को प्राप्त होते हैं लेकिन प्रश्न उठा कि क्यों स्थानों को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात क्यों वृक्षों की वनस्पतियों की योनियों में जा रहे हैं क्यों अन्य अन्योनियों में जा रहे हैं तो उत्तर दिया यथा कर्म यथा श्रुतम अर्थात जैसे हमारे कर्म हैं और जैसा हमारा श्रुत है श्रुत कहते हैं ज्ञान के लिए क्योंकि हमारा हमारे संस्कार दो प्रकार के बनते हैं एक हमारे कर्मों के संस्कार बनते हैं और एक हमारे ज्ञान के संस्कार बनते हैं वो ज्ञान का तात्पर्य चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो या सत्य ज्ञान हो दोनों प्रकार के संस्कार तो ज्ञान के संस्कार कर्म के संस्कार इन दोनों के आधार पर जीवात्मा को भिन्न भिन्न योनियां प्राप्त होती हैं अब ये पता है सारा परमात्मा को क्योंकि परमात्मा से हमारा कोई भी कर्म छिपा हुआ नहीं है कोई भी ज्ञान छिपा हुआ नहीं है कोई भी विचार छिपा हुआ नहीं है और वही हमारा व्यवस्थापक है व्यवस्था करने वाला है तो यथा कर्म यथा श्रुतम एक प्रश्न यहां यह भी उठता है कि स्थानों में जो हम जीवात्मा को चेतन तत्व को स्वीकार करते हैं लेकिन एक मान्यता यह भी है कि स्थाणु में चेतन तत्व नहीं होता लेकिन इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और उसमें ये मान्यता बनी इसलिए कि उन स्थाणुओं में इंद्रियां नहीं दिखाई देती हमें जैसे अन्य शरीरों में हम करनों को देखते हैं इंद्रियों को देखते हैं लेकिन आप पेड़ को देखें आप क्या कहेंगे इसका कौन सा हाथ है कौन सा पैर है कौन सी नाक है कौन सी आंख है तो इंद्रियां न दिखाई देने से कुछ लोग ये मानते हैं कि इनमें चेतन तत्व नहीं होता लेकिन मनु महाराज का एक प्रमाण है इसमें उनका श्लोक भी दिया हुआ है कि अंत संज्ञा भवंती एते सुख दुख समन्विता इनमें भी अनुभव होता है संवेदना होती है लेकिन अंत संज्ञा उस संज्ञा को उस वेदना को अंत अंदर है ऐसा मानकर के उन्होंने कहा ये भी सुख दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि कर्मों का फल मिला है इनको कर्मों के कारण से ही ये योनि वृक्ष योनि उनको प्राप्त हुई है तो सुख दुख का अनुभव तो उनको भी होगा लेकिन वो प्रकट नहीं हो सकता और ये अत्यंत तमोगुण जिन तमोगुण वाले जिनके कर्म होते हैं ये योनियाँ उनको प्राप्त होती हैं जिनके कर्म अत्यंत तमोगुणी होते हैं गीता में भी बहुत जगह आया हुआ है ये कि अत्यंत प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए परमात्मा पहले वृक्ष योनियो में भेजता है उसके बाद फिर अन्य योनियों में उनका गमन प्रारंभ होता है अंत में जाकर के फिर मनुष्य योनि में तो यथा कर्म यथा यथाश्रुतम क्योंकि मृत्यु के बाद जब मनुष्य शरीर छोड़ता है अपना ये जीवात्मा उसके बाद ज्ञान और कर्म ये दोनों हमारे साथ जाते हैं शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है विद्या कर्मणि समन्वय अभित हमारी विद्या हमारा ज्ञान हमारा कर्म ये दोनों हमारे साथ जाते हैं शरीर तो आपको यहीं दिख जाएगा रह, छूट जाता है यहीं पर लेकिन हमारा जो भी इकट्ठा किया हुआ संग्रह है ज्ञान के रूप में कर्म के रूप में आगे हमारी यात्रा उसी के अनुरूप चलती रहेगी और जब हमारे पाप और पुण्य बराबर मात्रा में हो जाते हैं अर्थात जब पाप कर्म अधिक होते हैं तब परमात्मा अन्य योनियों में हमें उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए भेजता है और वहां हम जब उन पाप कर्मों को भोग लेते हैं और हमारा अनुपात बराबर बराबर का हो जाता है तो फिर मनुष्य उन्हीं में आते हैं और यहाँ आकर के यदि हमने पुण्य अधिक किए हैं तो दोबारा हम फिर मनुष्य बनेंगे और पुण्य और पाप बराबर किए हैं तब भी मनुष्य बनेंगे लेकिन पाप अधिक कर लिए तो तो बैलेंस बराबर करने के लिए अन्य योनियों में जाना होगा लेकिन अन्य योनिया तो बहुत सारी हैं। तो यह भी पता लगता है कि हमारे पाप कर्म भी हमसे बहुत हो जाते हैं और उसके कारण से हमें अन्य योनियों में भटकना ही होता है बहुत चक्र लगाने होते हैं तब जाकर के मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो इस तरह से यथा कर्म यथाश्रुतम अर्थात यमाचार्य कह रहे हैं कि जीवात्मा मृत्यु के बाद यह यो ही नहीं कि शरीर छूट गया अब यूँ ही घूम रहा है सर्वत्र उसकी कोई गति नहीं हो रही है ऐसा नहीं कर्मों के अनुसार ज्ञान के अनुसार उसको भिन्न भिन्न योनियां प्राप्त होती रहती हैं और आगे ब्रह्म के विषय में और जीवात्मा के विषय में अन्य बहुत से गूढ़ रहस्य नचकेता को बताए जाएंगे उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे आज यहीं विराम लेते हैं ओम शम